चीन के लोग जानते थे आज से हजारों वर्ष पहले चीन के लोगों ने सोच विचार कर ऐसे कई आविष्कार किए थे जिनसे काम करना उनके लिए सरल हो गया था उन्होंने ऐसे उपकरण भी बनाए थे जिनसे उनका जीवन आरामदायक बन गया था। ठेले का इजाजत सबसे पहले चीन ने किया था उन्होंने छपाई की मशीन बनाई थी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे थे छाया नाटक में कट का उपयोग सबसे पहले उन्होंने ही किया था वह लोग कंपास बनाना श्या बनाना एबिस ज बनाना पतंग बनाना और उड़ाना उड़ाना जानते थे अपने लंबे इतिहास के आरंभ में चीनवासी जिन उपकरणों के विषय में जानते थे उनमें से कुछ की जानकारी तुम्हें तुम्हें इस पुस्तक में मिलेगी। तुम्हें पता लगेगा कि चीनवासी विज्ञान का प्रयोग कैसे करते थे और कुछ उपकरणों को तुम स्वयं बनाकर उनके विषय में अच्छी तरह जान पाओगे चीन के लोग जानते थे कि पतंग कैसे बनाई जाती है और हवा में कैसे उड़ाई जाती है अपनी पतंगे बनाने के लिए वह कागज और बांस की पतली छो का उपयोग करते थे वो पतंगों को पक्षियों तितलियों मछलियों तारों और ड्रैगनों के आकार का बनाते थे वो पतंगों को अलग अलग रंगों से रंगते थे त्योहारों के समय अपनी रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते थे कई पतंगे इतनी बड़ी होती थी कि कई लोग मिलकर ही एक पतंग को उड़ा पाते थे आजकल आजकल भी हमें पतंगे बना आजकल भी हम पतंगे बनाते और उड़ाते हैं अलग अलग देशों में लोग पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं कई देशों में बच्चों को पतंग उड़ाने में आनंद आता है तुम भी अपनी पतंग बनाकर उड़ा सकते हो हल्की लकड़ी की एक पतली छोटी छड़ी लो वैसी ही एक लंबी आकार का काट लो कागज के किनारों को धागे पर चारों तरफ चिपका लो पतंग के निचले कोने पर कपड़े की एक पतली कतरन चिपका दो जिस जगह दोनों छड़िया एक दूसरे को पार करती है वहां डोर को बांधकर अपनी पतंग को हवा में उड़ाओ चीन के लोग जानते थे कि छाया नाटक में छाया का उपयोग कैसे किया जा सकता था वह सूकरों बकरियों गधों और मछलियों की खालों को रगड़कर और खींचकर बहुत पतला बना देते थे वो पतले बांस, पतली हड्डियां या हाथी दाँत के फ्रेम बना लेते थे इन फ्रेमों पर खाल चिपका वह चपकी कठपुतलियाँ बना लेते थे और उन पर रंग बिरंगे चित्र बना लेते थे अपनी कठपुतलियों को एक पतले पर्दे और दीपक के बीच में चलाते थे पर्दे पर फैली कुछ रोशनी को कटपुतियां रोक देती थी जिससे पर्दे पर चलती फिरती छाए छाया या बन जाती थी पर्दे के दूसरी ओर बैठे दर्शक इन छायाओं को देखते थे जिनके माध्यम से कोई कहानी बताई जा सकती थी आजकल हम फिल्म दिखाने के लिए चलचित्र और स्लाइड मशीन का उपयोग करते हैं इन प्रोजेक्टरों में जिस फिल्म का उपयोग किया जाता है उस पर चित्र बने होते हैं मशीन की तेज रोशनी और पर्दे के बीच इस फिल्म को चलाया जाता है फिल्म अलग अलग मात्रा में रोशनी को पार जाने देती है जिससे पर्दे पर वह बनते हैं जो हम देखते हैं तुम भी अपनी उंगलियों से प्रतिबिंब बना सकते हो एक दीवार और एक जलती हुए लैम्प के बीच अपनी उंगलियों को रखो तुम्हारा हाथ रोशनी को रोकेगा और दीवार पर छाया बन जाएगी अपनी उंगलियों को इधर उधर घुमाओ और अलग अलग आकार के छाया बनाने का प्रयास करो चीन के लोग जानते थे कि चीनी मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं वह सफेद मिट्टी रेत और चट्टानों के पाउडर को मिलाकर पीस लेते थे इस मिश्रण को वो बार बार पानी में धोकर एक गाढ़ी पेस्ट बना लेते थे इस पेस्ट से वो अलग अलग आकार के कलश कटोरे थालियां मटके बनाते थे उन पर सुंदर रंग करते थे चीनी कुमार इन बर्तनों को कड़ा करने के लिए कई दिनों तक आग में तपाते थे और फिर धीरे धीरे ठंडा होने देते थे इस मिट्टी को चाइना कहा जाता है जिस इसके बने बर्तन सारे संसार में अपनी महानता और सुंदरता के लिए लोकप्रिय थे आजकल भी चीनी मिट्टी यानी पोस्टलिन के बर्तन कलश और अन्य वस्तुएं चीकनी मिट्टी से बनाई जाती है और उन्हें भट्टी में तपाकर कड़ा किया जाता है इनमें से कई वस्तुएं हाथ से बनाई जाती हैं लेकिन अधिकतर चीनी मिट्टी की चीज़ों को मशीनों द्वारा आकार दिया जाता है और कारखानों में बड़ी बड़ी भट्टियों में तपाया जाता है तुम भी चीनी मिट्टी की चीज़ें बना सकते हो मॉडल बनाने वाली चीनी मिट्टी बाजार से खरीद लो इस मिट्टी को थाली या कटोरे का आकार देकर भट्टी में तपाकर सख्त कर सकते हो अगर भट्टी उपलब्ध न हो तो अपनी बनाई चीज़ें तुम हवा में सुखा सकते हो तुम इन पर रंग कर सकते हो अगर चीनी मिट्टी की कोई वस्तु नहीं भी बना पाए तब भी तुमने सीख लिया है कि चीनी मिट्टी को कैसे आकार दिया जाता है और कैसे कड़ा किया जाता है चीन के लोग जानते थे कि संगीत वाद्य कैसे बनाए जाते हैं वो लकड़ी के भीतर लकड़ी को भीतर से खोखला करके तारों वाला वाद्य यंत्र सारंगी बनाते थे उसकी रेशम के तारों को खींच कर वो संगीत बजाते थे बाँस की नली को काट कर से बजाने वाला वाद्य यंत्र यानी साइंड बनाते थे मुँह से हवा फूक वो अलग अलग धुने बजाते थे वह धातु और लकड़ी के कई आकार और बनावट के ढोल घड़ियाल और घंटियां बनाते थे इन्हें बजाकर कर वो विभिन्न ध्वनिया ध्वनिया निकालते थे त्योहारों और मनोरंजन के समय वो वा इन वाद्य यंत्रों से संगीत बजाते थे आजकल भी हम तारों वाले वाद्य यंत्र जैसे कि बैंजो, वायोलिन सैलो बनाते हैं मुंह से बजाने वाले यंत्र जैसे कि पाइप सहनाई सेक्सोफोन भी हम बनाते हैं हम ढोल घड़ियाल करताल जैसे वाद्य यंत्र बनाते हैं जब इन यंत्रों को बजा हम संगीत बनाते हैं तो उस संगीत को सुनकर लोग आनंदित होते हैं तुम भी अपने वाद्य यंत्र खिलौने बना सकते हो एक खुले डिब्बे के चारों ओर अलग अलग मोटाई के रबर बैंड लपेट दो उन रबर बैंडों को खींच कर छोड़ो उनकी ध्वनि को सुनो खाली बोतलों के मुंह पर फूंक मारो उनकी ध्वनि सुनो अलग अलग आकार के डिब्बों और टीम के कैन लेकर ढोल बनाओ उन्हें बजाओ अलग अलग ध्वनियों को सुनो इन वाद्य यंत्रों के साथ मजे करो अपना बैंड बनाओ चीन के लोग जानते थे कि बारूद कैसे बनाया जाता है उन्होंने इसका आविष्कार किया था वह इसका उपयोग पटाखा बनाने की बनाने में करते थे वह छोटे छोटे पटाखे बनाते थे वो बहुत बड़े पटाखे बनाते थे वह ऐसे रॉकेट बनाते थे जिनके फटने पर मछलियों ड्रैगनों पेड़ों तारों और पक्षियों की चमकीली रंग बिरंगी आकृतियां आकाश में बन जाती थी त्योहारों के समय वो पटाखे चलाते थे आजकल भी हम पटाखे बनाने के लिए बारूद का उपयोग करते हैं उत्सव समय रोमन कैंडल रॉकेट और अन्य प्रकार के पटाखे चलाकर हम आतिशबाजी का सुंदर प्रदर्शन करते हैं चट्टाने तोड़ने के लिए हम के लिए भी हम बारूद का उपयोग करते हैं बंदूक की गोलियों में हम बारूद डालते हैं तुम भारत का उपयोग कभी नहीं करोगे लेकिन जब बड़े लोग पटाखे जलाएं, तो तुम आतिशबाजी को देखकर आनंद ले सकते हो। चीन के लोग यंत्र को एबेकस कहते थे। बास, बास के पतले या धातु की पतली छो पर वह खोखले मोती पिरो लेते थे और उन बेतों या छड़ो को एक फ्रेम में जोड़ लेते थे गणना करने के लिए वह इन मोतियों को ऊपर नीचे ले जाते थे आजकल के छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए अध्यापक ऐसे ही मोतियों के फ्रेम उपयोग में लाते हैं दफ्तरों में काम करने वाले लोग गणित के लिए विशेष मशीनों का उपयोग करते हैं यह मशीनें बहुत जल्दी जोड़ने घटाने गुड़ा और भाग करने का काम कर लेती हैं इन मशीनों का उपयोग करने के लिए एक कर्मचारी को बस सही बटन दबाना सीखना पड़ता है मशीन हर प्रश्न का सही उत्तर दे देती है तुम स्वयं अपना एबिकेस बना सकते हो बारह इंच चौड़ा और पंद्रह इंच लंबा भारी कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लो इसकी चौड़ाई की तरफ एक एक इंच की दूरी पर दस बिंदु लगाओ जहां बिंदु लगाए हैं वहां पर सुराख बना दो एक डोरी पर दस छोटे मोती वाली नौ अन्य डोरिया कार्डबोर्ड पर बांध लो इस, इस, इस एबेक्स की सहायता से तुम जमा करना और घटाना गुड़ा और भाग करना सीख सकते हो तुम्हारे अध्यापक इसका उपयोग करना तुम्हें समझा देंगे चीन के लोग जानते थे कि कागज कैसे बनाया जाता है जिस का जिस प्रकार का कागज हम उपयोग करते हैं वह सबसे पहले चीन के लोगों ने ही बनाया था कपड़े और रस्सी के टुकड़े पेड़ों की छाल और मछली पकड़ने के लिए पुराने जालों की को कतर कर वह पानी में भिगो देते थे उसमें गोंद या स्टार्च मिलाकर उसे उस मिश्रण को दबाकर पतले पतले पन्ने बना लेते थे जब ये पन्ने सूख जाते थे तो चीनी लोगों को का, का, चीनी लोगों का कागज तैयार हो जाता था इस कागज का वह लिखने और चित्रकारी के लिए उपयोग करते थे चीनी लोगों ने उपहारों को लपेटने और दीवारों पर लगाने वाला कागज और कागज के रुमाल भी बनाए थे आजकल भी हम बड़े बड़े कारखानों में कई प्रकार के कागज बन आजकल भी बड़े बड़े कारखानों में कई प्रकार का कागज बनाया जाता है कुछ कागज पुराने कपड़ों से बनाया जाता है अधिकतर कागज लकड़ी की लुब्दी का बनता है लकड़ी की लुब्दी बनाने के लिए लकड़ी को मशीनों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है पानी और कुछ कुछ रसायन उन टुकड़ों के साथ मिलाए जाते हैं जो लुब्दी बनती है उस तरह के रोल उसे कई तरह के रोलरों से गुजारा जाता है और इस तरह का कागज बनता है और इस तरह कागज बनता है तुम तो भी कपड़े के टुकड़ों से कागज बना सकते हो एक पुरानी चंद्र को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो फिर उन टुकड़ों से खींच खींच खींचकर सारे धागे निकाल इकट्ठे कर लो फिर माँ से कहो कि इन धागों को 10 मिनट तक पानी में उबाल दे अब इसमें आधा गिलास तरल स्टार्च डाल दो इस मिश्रण को कुछ देर और उबालो जब यह ठंडा हो जाए तो सिंक में एक जाली रखकर उस पर यह मिश्रण डाल दो मिश्रण को जाली पर एक सामान फैला दो फिर जाली के दो जालबी के दो कपड़ों के बीच में रखकर बेलन से इसे दबाकर सारा पानी निकाल दो कपड़े को हटा दो तुमने कागज बना लिया है इसे रात भर सूखने दो सूखने के बाद इसे ध्यान से जाली से अलग कर लो ताकि यह फट न जाए और इस पर लिखो चीन के लोग जानते थे कि सही कैसे बनाई जाती है एक जलते हुए दीपक की बाती के ऊपर वह एक लोहे का ढक्कन रखकर दीपक से निकलती कालिक उस ढक्कन पर इकट्ठी कर लेते थे इसी तरह वह देवदार की लकड़ी जलाकर उसकी कालिक जमा करते थे इस कालिक में गोंद मिलाकर वह एक पेस्ट बना लेते थे इस पेस्ट में पानी मिलाकर उसे खूब हिलाते थे इस तरह वो थे बनाते थे और जिसका उपयोग लिखने, चित्रकारी और छपाई में करते थे आजकल भी कई प्रकार और रंगों की स्याही बनाई जाती है इसके बनाने में काली खा महीन पाउडर का उपयोग होता है जिन्हें तेल और रसायन में मिलाया जाता है इन स्वयं का इस्तेमाल लिखाई में छपाई में चित्रकारी में और मोहर लगाने में होता है तुम भी अपनी स्ही स्वयं बना सकते हो एक जल्दी मोमबत्ती के ऊपर एक थाली को थोड़े समय के लिए पकड़ कर रखो और फिर मोमबत्ती को बुझा दो थाली पर जो काला धब्बा तुम्हें दिखाई देगा वह कालिक है इस कालिक में दो या तीन तेल मिलाओ, इसे अच्छे कर सकते हो चीन के लोग जानते थे छपाई करने के तरीके का उन्होंने एक हजार वर्ष पूर्व अविष्कार किया था लकड़ी के एक ब्लॉक पर शब्द लिख देते थे वह शब्द लिख देते थे फिर वह सब का आसपास की लकड़ी छील देते थे सब के आसपास की लकड़ी छील देते थे जिस कारण ब्लॉक पर लिखा शब्द ऊपर उठ जाता था उस शब्द पर वह शाही लगा देते थे और उसे कागज पर दबाते थे इस तरह वह शब्दों को कागज पर छाप लेते थे उन्होंने ही सबसे पहले किताबों की छपाई शुरू की थी संसार में सबसे पहले चीन के लोगों ने ही कागजी मुद्रा बनाई थी आजकल भी हम दीवार के कागज पर पर्दों पर और चदरों पर मेजपोशों पर मशीन से या हाथ से छपाई करते हैं छापा में कागज पर छब्द शब्द छापे जाते हैं यह काम धातु की उस मशीन से होता है जिस पर अक्सर ऊपरे हुए होते हैं इस तरह हमें समाचार पत्र किताबें और पत्रिकाएं मिलती हैं तुम भी छपाई के लिए अपने ब्लॉक बना सकते हो एक कच्चे आलू को दो भाग में काट लो एक भाग के चपटी तरफ एक तिकोन बनाओ उस तिकोन के आसपास आलू छील लो ताकि तिकोन उभर आए तिकोन को स्टैम्पिंग पैड पर रखकर उस पर सही लगा दो या फिर एक ब्रश से उस पर रंग लगा दो अब इस ब्लॉक से कागज पर छपाई करो तुमने ब्लॉक छपाई सीख ली है इसी तरह तुम अलग अलग डिजाइन और रंग की छपाई कर सकते हो चीन के लोग जानते थे कि कंपास कैसे बनाया जाता है चीन की पुरानी किताबों में लिखा है कि चीन के लोग चुंबक के विषय में जानते थे वह एक नुकीले चुंबक पत्थर को पानी में तैरती हुई लकड़ी पर रख देते थे जब तैरती हुई लकड़ी घूमना बंद कर देती थी तो चुंबक की नोक सदा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती थी यह कम्पास था दिशा का पता लगाने के लिए चीनी लोग चुंबक पत्थर के दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे का सहारा लेते थे आजकल कम्पास में चुम्बक पत्थर की जगह उस सुई का उपयोग किया जाता है जिसे चुम्बक बनाया जाता है दिशा जानने के लिए हम उस सिरे का सहारा लेते हैं जो उत्तर की ओर संकेत करता है जहाजों के कप्तान वायु के पायलट और स्काउट कंपास से दिशा का पता लगाते हैं तुम भी अपना कंपास बना सकते हो एक सुई को एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही दिशा में बार बार एक चुंबक से रगड़ो इस सुई को एक कागज के टुकड़े में फंसा दो कागज के एक किनारे से धागा इस तरह बांध लो कि सुई सीधी लटक जाए धागे के दूसरे सिरे पर एक छोटी चपटी लकड़ी से बांध दो सुई को एक शीशे से जार में लटका दो और लकड़ी को जार के मुंह पर टिका दो ध्यान रखो कि कागज तो का एक तुम्हारा चेहरा उत्तर की ओर है तो तुम पूर्व तो पूर्व दिशाएं पूर्व तुम्हारे दाए है पश्चिम तुम्हारे बाएं तरफ और दक्षिण तुम्हारे पीछे है इस कंपाज से तुम कहीं भी दिशा का पता लगा सकते हो चीन के लोग जानते थे कि वैसे जहाज कैसे बनाए जा सकते हैं तो हम तो जो तब भी तैरते रहते थे जब उनके अंदर पानी आ जाता चीनी लोगों ने सबसे पहले वह जहाज़ बनाए जिनके अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ तक लकड़ी की कई दीवारें होती थी अगर जहाज के किसी एक भाग में पानी भर जाता तो लकड़ी की दीवारें पानी को दूसरे भागों में जाने से रोक देती पानी भीतर आने पर भी जहाज तैरता रहता आजकल भी जहाज़ों और पनडुब्बियों के अंदर कई जलरो भाग बनाए जाते हैं अगर जहाज में कहीं टूट फूट हो जाए और पानी भीतर आने लगे तो उस भाग के दरवाजे मजबूती से बंद कर पानी को उसी भाग में रोक दिया जाता है तुम भी जांच कर सकते हो कि जलरोधी भाग जहाज को डूबने से सच में बचाते हैं दूध के दो तो खाली डिब्बों को एक साथ बांध दो इस तरह तुम्हारा दो भागों वाला एक जहाज बन गया दोनों डिब्बों के ढक्कन बंद कर अपने जहाज को एक पानी के टब में रख दो तुम्हारा जहाज तैरने लगेगा दोनों जलरोती भागों में जो हवा है वह जहाज को डूबने से बचाती है अब एक डिब्बे का ढक्कन खोल दो और उसमें पानी भरने दो तुम्हारा जहाज तब भी तैरता रहेगा दूसरे जलरोधी भाग के अंदर की हवा जहाज को डूबने से बचाती है अब दूसरे डिब्बे का ढक्कन भी खोल दो और उसके भीतर भी पानी को जाने दो देखो तुम्हारा जहाज धीरे धीरे डूब जाएगा चीन के लोग जानते थे कि कपड़े को जलरोधक कैसे बनाया जा सकता है बहुत समय पहले चीन में कई लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे संदूकों में बंद अपना सामान वो ऊँटों पर लाद कर ले जाया करते थे ये संदूक पतली टहनियों के बने होते थे, थे चर्बी की जलरोधक आज कल हम जलरोधक सामग्री से रेनकोट टेंट दूध के पात्र सीट आवरण और अन्य कई चीजें बनाते हैं वस्तुओं को जलरोधक बनाने के लिए हम रबर मोम प्लास्टिक लाख वार्निश और डामर का प्रयोग करते हैं तुम जान सकते हो कि मोम से कागज को कैसे जलरोधक बनाया जा सकता है कागज के एक पन्ने पर मोम की पेस्ट रगड़कर उस पर मोम की मोटी परत चढ़ा दो थो। फिर थोड़ा सा पानी उस भाग पर डालो जहां मोम लगी है और थोड़ा भाग वहां थोड़ा पानी वहां जहां मोम नहीं लगी तुम देखोगे कि मोम लगे कागज से पानी नहीं निकल पाएगा लेकिन जहां मोम नहीं लगी है वहां से निकल जाएगा चीन के लोग जानते थे कि काम करने को सरल करने के लिए पहिए का उपयोग कैसे किया जाता है भारी बोझ उठाने के लिए उन्होंने ठेले का अविष्कार किया मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उन्होंने चाक का उपयोग किया उन्होंने पहिए पर चलने वाली गाड़ियां बनाई आजकल हम पहिये का कई प्रकार से उपयोग करते हैं हम बच्चा गाड़ी में पहियों का उपयोग करते हैं हम फर्नीचर में पहियों का उपयोग करते हैं हम खिलौनों में पहियों का उपयोग करते हैं हम ठेलों में वैगन में कारों में रेलों में वायनों में पहियों का उपयोग करते हैं तुम भी जान सकते हो कि पहियों के उपयोग से काम करना सरल हो जाता है गत्ते के एक डिब्बे से कुछ में कित कुछ किताबें रखकर उसे फर्श पर खींचने का प्रयास करो फिर उस डिब्बे को अपने रोलर स्केट्स पर रखकर दोबारा फर्श पर खींचो तुम देखोगे की जब तुम स्केट्स के पहियो को के अलग अलग भागों में लोगों को इन बातों की जानकारी मिली तो वो भी उन उपकरणों को बनाने और उनका उपयोग करने लगे जब उन्होंने ठेले बनाना सीखा तो काम को सरल करने हेतु वह उन्हें बनाने लगे जब उन्हें छपाई के बारे में जानकारी मिली तो जीवन के को मनोरंजन बनाने के लिए वो किताबें छापने लगी अपने आसपास देखो तुम देखोगे कि अपने जीवन को सरल और आनंददायक बनाने के लिए हमने कई उपाय खोज लिए हैं और कई उपकरणों का आविष्कार कर लिया है